ईल पहु नही व्यापोई तवनऊ जन्न मिट नही ज्ञाना सुनई सुत मम बचन प्रवाना रघुपतपुरी जन्म तब भयू मम सेवा मन दयऊ पुरी प्रभाव अनुग्रह राम भगत उपजीवर तो सुन मम वचन सत्यव भाई हरि तो भूषण गत दुष शिवकाई जन करही बी तय माना जानस संतन निबाना इंद्र कुल सम समूल विशाला काल दंड हरिचक्र करा जो इन कर माला नहीं मरई भावक सो जर अस विवेक रा जग दुर्लभ कछनाही रो एक कया शाम आप प्रतिहति गति वसन हरसी गुरु मस्त मोन बोध गयुचरण उररा dari hari hari दे दिया था तो गुरु ने, ने एक युक्त रखी भगवान शंकर जी के सामने जीव और ज्ञान के बस इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं उनको तो तो तो तो आपको नहीं बता आप स्वामी तो तो तो है परमात्मा सब है, है। तो स्वाभाविक तो तो तो माया, माया के कारण से जीव सदा धूला फैल रहा है धुला मन जय आगमान करता हुआ सुभाष कर्म करता हुआ बस दुख भूलता हुआ ढूंढ रहा है तो करिए तो के पास हे भगवान शंकर आपके समुद्रता करने वाले हैं दयालु है आप इसके ऊपर भी दया करिए साप अनु पूरी दिन ना तो छो रही काल जिससे कि शीघ्र ही स्वास्थ्य साथ जो है समाप्त हो जाए साथ दे दिया वो होकर हो गई तो होगा हो अब तो ऐसा नहीं मिल सकता लेकिन इसमें साथ में उनको तो कठिनाई ना हो जल्दी समाप्त हो जाए उसमें कुछ इसमें साथ में कुछ सहूलियत मिल जाए इसको तो कहते यही कर यही कर्म कल्याण और फिर कहते इसका कल्याण भी हो और सुपानुधाना यही कृपानुधान भगवान अवे करिए उसका कल्याण हो आगे तो में के लिए कुछ उपाय करो तो वित्त राष्ट्र करे तो सामानी राष्ट्रीय भगवान शंकर जी ने तो कैसी परहोित शानी मनुष्य परोपकार से भरे मनु परोपकार की बात है अब इसमें कोई तो मित्र को अपना लाभ था नहीं उसी के लाभ के लिए गुरु ने भगवान से प्रार्थना की उसने तो उनसे अनुभव ने भी की तब तो भगवान शंकर ने देखा की ये मित्र है उदार है ये परोपकारी है तो ये मस्त होती की भाई नरोदानी है आप तो ने कि ऐसा ही यद्यप इसमें बहुत भारी पाठ किया है पाप क्या किया है गुरु का अपमान किया है गुरु का दोह करता रहा है प्रकट करता रहा है ये ये बहुत दारुण पाप तो है अनेक कुछ दारुण पाप कहते हैं कि मैं पुनः दिन कर फिर मैंने भी क्रोध करके इसको शादी दे दिया वैसे तो ये उसके अपने गुण की ये अवमानना पहले ही करते रहते थे पहले जब गुरु शिक्षा देते थे देखो किसी तो की बातें बोलते हैं अपने मन में बोलते रहते हैं थे अनादर है। हो जाएगा तो वो भी होने लगेगा व्यक्ति भी होने लगेगा तो ये तो पहले से भी करते आ रहे थे लेकिन इस दिन जो ये है भगवान शंकर जी के सामने इन्हो गुरु का अनादर कर दिया महा शंकर जी भगवान विद्यमान सामने ही इस प्रकार तो साथ सामने सामने दे, तो दे दिया तो ये जैसे प्रसंग इस इस का पाया होता रहता है कि पीठ पीछे कार्य होते रहते व्यक्ति तो उतना ध्यान नहीं देता जब सामने कोई अपराध होता तो व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है कि जब देखा तो मुझे पता लगा इस प्रकार तो वही घटना घटगी तो और तुम्हारे देखी। लेकिन हमने देखा कि तुम कब साधु था के परोपकारी होदार हो उसके ये साधुता सज्जनता तुम्हारी देखी तो करी हुई पर्ककार से तो तुम्हारे कहने से अब हम उसके उल करके बात करेंगे अब शंकर जी क्या कृपा करते हैं वो बताते विशेष कृपा करेंगे अब विशेष कृपा से माना ये केवल इतनी है कि साप जो है वो तो भगवान की कृपा होगी तो साप का उतना ज्यादा अस्टेंस तो न हो साप कृपा से अपना प्रभाव जो दुख में प्रभाव है वो न भी दे लेकिन भगवान शंकर जी कहते इतना ही नहीं हम इसके ऊपर कुछ और भी कृपा करेंगे विशेष कृपा करेंगे तो वो आगे सब बताते शंकर जी जी विशेष कृपा क्या करते हैं क्षमाशील देकर उपकारी वो जिसमे सदगुण न हो वो भी और माने माने जो है, में एक गुण जिसमें कि क्षमाशीन भी हो उपकारी हो ये तो सदगुण संपन्न विक्र हो गया जो वास्तविक वित्रो का लक्षण होना चाहिए वो उसमें है तो शास्त्रो में वित्र है छत्री है ये दो प्रकार के वर्णन किए जाते हैं एक तो बिह है और एक वित्र बंधु है एक छत्री है एक छत्रबंधु है ऐसे करके बोलते दो देश को माने है भगवान तो शंकर जी कहते हैं, जो वास्तव में वित्र है और जिस के उसके लक्षण भी है जो परोपकारी भी है क्षमाशील भी है ये जो है ऐसे वित तो मुझे बहुत ही और कहते हैं प्रशंसा करते हैं उनके ऐसे प्रिय तो है जैसे भगवान श्री राम जी प्रिय हैं सताम काम ध्यान करते रहते हैं ऐसे ही विक्र भी मुझे बहुत प्रिय है यहाँ पर समानता दिखाते विक्रो का आदर दिखाने के लिए भगवान शंकर जी कहते हैं उनके प्रति हमारा आदर भाव है ये दिखाने के लिए कहते हैं तो जा है तो कहते है कि ये दिन लेकिन मैंने जो शाप दिया है वो तो साफ की चिंता नहीं हो सकता जो कहा वो सावी होगा लेकिन फिर भी जन्म सहसावश्य पाई है और एक हजार जन्म से अवश्य प्राप्त होंगे पहली बात तो ये की यह सर्प है तो जाकर के सर्प होंगे वो भी होगा सर्प का शरीर छूटेगा तो एक हजार यूनियो में इनको भटकना पड़ेगा नाना प्रकार के, के शरीर एक हजार जन्म लेने जब एक हजार जन्म लेने पड़ेंगे तब उसके बाद फिर इनके उद्धार की बात आएगी तो कहते एक जन्म जन्म सहस्र अवश्य पाई है एक हजार जन्म के लेकिन जन्मत मरदाध तो वही लेकिन भगवान शंकर जी कहते हैं कि वैसे प्राणियों को जन्म मरने में बड़ा क्लेश होता है और ये थोड़ा।, लेकिन इसको थोड़ा भी कष्ट नहीं होगा जनमत मरत जन्म मरने में बड़ा कष्ट होता है और अज्ञानी जीवन को स्पष्ट के साथ गुरु भी होता है ये सब चलता रहता है जन्मे मरने में इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि इसको याद रखना चाहिए बराबर के जन्म जराव जरा दुखमे जन्म व्याधियां हो जाते हैं में। उनके दुख है मृत्यु का दुख है ये सब व्यक्ति को गाने तो दूर नहीं पड़ता उद्धार करने तो पड़ता है वैसे तो कोई तो व्यक्ति तो तो तो तो संसारी और अनेक प्रकार के क्लेश हो उनको जो दूर कर सकता है कोई व्यक्ति तो भूखों मरता हो तो भाई इतना पैसा प्राप्त कर लेकिन भूकंप नंबर खाने पीने को तो मिल जाए अच्छे वस्त्र मिल जाए धन मिल जाए ये तो व्यक्ति अपने प्रसार से कर सकता है लेकिन अब रोग लगते हैं तो रोग लगेंगे अब रोग लगेंगे तो कष्ट हो गयी अब फिर भलाई भड़ा कर लेकिन हो जाए लेकिन जब वृद्धावस्था आएगी तो क्या करेगी वृद्धावस्था तो आएगी आएगी उसको तो कोई औषधि भी नहीं रोक सकती उसे तो उसका धन पैसा भी नहीं रोक सकता तो वो अवश्य भावी कष्ट है और फिर मृत मृत्यु से आपके संसार में कम बचा मरना भी पड़ेगा मरते समय भी बहुत दुख होगा तो वृद्धावस्था में भी कष्ट हैं दुख है मरने में भी दुख है कहीं कहीं प्राणों में लिखा है इस प्रकार का की मरते समय बड़ा कष्ट होता है कितना कष्ट होता है हजारों बिक्षु काटने का सब होता है एक थोड़े हजारों मिच्छुओ काट ले तो शरीर झंझना पीड़ा कोष्ट हो ऐसा करके उसको मरते समय कष्ट होता है ये सब मरण के लिए रहा और फिर मरने से छुटकारा हो जाता है तो फले थो हो जाता है मरने के बाद बात तो दूसरा सही धारण जब दूसरा सही धारण करेंगे तो जिस प्राणी के जिसके शरीर में जाएंगे उसके घर में बात करना पड़ेगा और वहां जहां बात करना पड़ेगा तो वहां ताप सहन करना पड़ेगा तो का ताप क्या वो है वो सहन करेगा कुछ समय अनेक प्रकार के कष्ट कुछ समय अनेक प्रकार के कष्ट होते है गर्भ में भी कष्ट होते हैं जमीन लेने के बाद में भी बालकाल में बड़े कष्ट होते हैं, पता नहीं बालक को पाई की तकलीफ है क्या है हो रहा तो है किसी समझ में नहीं आ रहा तो है क्यों रो रहा है कहीं दर्द है की और कहीं दर्द है की मच्छर की चीटी ने है की कहीं किया है क्या पता क्या उसको हो रहा है हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उस समय बाल्यकाल में भी बड़ी पीड़ा होती है बात बड़ा होते हैं तो ये सब सब जीवन के क्लेश हैं, ये सबके साथ में रहते हैं तो भगवान शंकर जी कहते हैं लेकिन हमारी कृपा से कि ये सल्तनत नहीं जा सो ही ये सब इसको नहीं जा पाएंगे अनेक जन्मों का जो है वो कष्ट पीड़ा उससे उद्धार के लिए व्यक्ति इसीलिए चाहता है कि जन्मे मरने में वृद्धावस्था आदमी जो दुख होते हैं उनसे छुटकारा हो जाए अब ये भगवान शंकर जी कहते हैं कि इसको जरा भी कष्ट नहीं होगा तो इसकी ये भी एक सूचना इस प्रकार की है भगवान शंकर जी के वरदान तो है ही है जैसे व्यक्ति को ज्ञान जागृत होता है वैसे वैसे वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था से कष्ट भले हो लेकिन व्यक्ति को दुख नहीं होते वृद्ध के समय में भले ही कष्ट हो लेकिन फिर उसे दुख नहीं होता ज्ञान के बल पर उसका दुख दूर हो जाता है जब तक तक रहेगा तब तब कष्ट और समाप्त हो फिर शरीर भी धारण करना पड़ेगा ये भी सब आध्यात्मिक साधना का फल इस प्राप्त है ये कहते हैं जामी जी के भक्त शास्त्र में शरीर धारण करना और छोड़ना उसकी कोई चिंता नहीं है शरीर प्राप्त होते रहे कोई बात नहीं बस ये है कि उनमें कष्ट नहीं होना चाहिए दुख नहीं होना चाहिए ये न हो क्या ज्ञानी व्यक्ति से भी वो अच्छा है ज्ञानी व्यक्ति का मतलब शरीर जन में धारण करता है मृत्यु तो तो उसकी नहीं होती है शरीर ही धारण करता है जैसा कि सत्या कहती हैं वो तो ज्ञानियों को शुरू हो गई विधेय मुक्ति हो गई लेकिन तुलसीदास मे विधेयक् से भी ज्यादा अच्छा है कि शरीर धारण करें लेकिन शरीर में देहाभिमान न हो और शरीर के कष्ट आदमी में भोगने पड़े तो ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा क्योंकि शरीर धारण करके फिर भगवान का भजन हो सकता है भगवान का चिंतन ध्यान हो सकता है भगवत स्मृति का आनंद प्राप्त कर सकता है व्यक्ति वो भी उसे सकता ज्ञानियों को तो केवल नियुक्ति का है और भक्तों को जीवन रह करके भी शरीर भी धारण किए हुए हैं तो उसका भी आनंद प्राप्त हो उस समय शहीद हम किए हुए हैं और आनंद भी परमात्मा का प्राप्त है साथ है इसलिए कहते यही नहीं पा सो ही कवन ही जन्म में कहीं नहीं ज्ञाना कहते इसको किसी भी जन्म में ज्ञान भी इसको नहीं देगा ज्ञान बना रहेगा ज्ञान क्या बना रहेगा याद बना रहेगा कम से कम उसे याद बना रहेगा अपराध किया उसका अनादर किया शंकर जी ने इस प्रकाशन को साथ दे दिया इसके कारण मुझे हजारों जमीन धारण करने पड़ रहे हैं ये उसे याद करा रहे वैसे तो भूल जाना अच्छा है लेकिन कुछ याद रखना भी अच्छा है अगर व्यक्ति ने पूर्व कर्म अशुभ कार्य किए हैं पाप कर्म किए हैं उनको भूल जाए वो अच्छा है न सामने बार बार आने आनंद तो उसको चलन पैदा होगी कि कहाँ से अपराध मैंने किया क्यों ऐसा किया ये बार बार उसके मन में आती रही तो भूल जाए तो अच्छा होगा लेकिन याद रखना उस समय अच्छा है जहाँ पर व्यक्ति का कल्याणकारी बात हो जो शास्त्रों का अध्ययन किया और आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान, ये सब हुआ तो कहते है, ये तो है तो बहुत अच्छा है, है तो ये कहते हैं तो कि देखो इसको ज्ञान बराबर ज्ञान बना रहेगा रहे कि इसने क्या अपराध किया है वो अपराध गुण करके उसके स्थान पर भगवान शंकर जी की उपासना की भगवान की भक्ति भगवान नारायण की वो भी सब मन में बनी रहेगी और सुनाशु धर्म वचन प्रमाण भगवान शंकर जी से समय को संबोधन करके कह रहे हैं कि हम तुमको ही बता रहे हैं तुम्हें ये क्या सदा बना रहेगा और तुम्हारे जन्म मरने में कोई क्लेष नहीं होगा भगवत तब, तब तुम्हारा जन्म अयोध्या हम बताते हैं ये किसका हल भगवान शंकर जी का बदान नहीं उसके पूर्व की जो घटनाए घटी है वो भी इसमें जनभ कारण बन रही है इनके शुद्ध के आगे उद्धार की एक तो कहते हैं कि रघुपतरी तो जन्म तब भयू तुम्हारा भगवान की पुरी में पुरी में योद्या उसका भी अच्छा फल तुम्हें प्राप्त होगा और सेवा मन और उसके बाद फिर तो तुमने हमारी भी सेवा की मन उपासना की इसके तरफ भी तुमने हमारी पर भी तुम्हें ध्यान दिया तो ये इसका भी फल शंकर जी की उपासना का फल भी तुम्हें प्राप्त होगा ये दोनों ही फल प्राप्त होंगे उसके फल से पूरी प्रभाव अनुग्रह अनुग्रहरी के प्रभाव से और भगवान शंकर जी की कृपा से क्या राम भगती हो रे तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति भी उत्पन्न अभी तक तो भगवान की भक्ति थी नहीं भगवान राम की ग्रोधी थे भगवान के भक्तों को सहन तक नहीं कर सकते ये लेकिन तो शंकर जी ने कहा कि नहीं अब तुमको है नारायण के भगवान के जो भक्त है वैष्णो देव है उनसे तुम्हारा विरोध नहीं होगा तुम दो बल्कि लगने लगेंगे भगवान राम भी प्रिय लगने लगेंगे उनके प्रति तुम्हारा आदर भाव आ जाएगा पूज्य भाव तुम्हारे मन में आ जाएगा उनके भगवान राम के प्रति ये सब सबक्रम को तो ये सब क्रम क्रम होता है कार्यकालों के साथ साथ चलता है अब इसमें जितना विष्णु का उनका सूद का आगे उद्धार होने जा रहा है तो कारण बता दिया गुरु उनको तो प्राप्त हो गए थे तो गुरु ने भगवान शिव को संकटी से इतनी प्रार्थना की प्रार्थना करके इनके आगे को उद्धार का मार्ग निकलता है तो गुरु जो है वो भी इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार सहायक होता है तो तीनों बातें ये बताएं इस प्रकार के मार्ग में आगे बढ़ता हैं, हैं। तो अपना स्वभाव बताते हैं अपना सिद्धांत जैसे भगवान राम ने जगह जगह अपना स्वभाव बताया अपना सिद्धांत बताया ऐसे शंकर जी भी बताते हैं कहते हैं की हर पुष्ण प्रतिदिन शिव का शंकर कहते हैं कि देखो विक्रो की सेवा करना हरि तो है नारायण भगवान हरिनेगवान हो ये हरि और उनको संतुष्ट करने वाला माने यदि विक्रो की कोई सेवा करता है तो उसे भगवान नारायण पसंद होते भगवान राम प्रसन्न होते हैं भगवान कृष्ण पसंद होते हैं ये सब इनके की कोई भगवान राम की उपासना करे लेकिन विक्रो से बैठ रखे तो भगवान से भगवान राम से प्रसन्न होने वाले नहीं ऐसी गलतियां तो लोग करते रहते हैं तो संकटते हैं की सेवा करना चाहिए हरितोषण व्रत है एक प्रकार का व्रत है ये इससे भगवान प्रसन्न होते हैं अभी जो निताना इसलिए अभी तक जो तुमने किया शो किया अब तुम इस बात को समझ लो तुम्हें पहले मालूम नहीं होगा ज्ञान में ऐसी तुमने गलती की होगी लेकिन आप समझ दो कि आगे कभी ऐसे भी का मान मत करना अब जाने माना और जान सुत अनंत समाना और संतों को अनंत के समान समझना अब यहाँ बिप्र की जगह संत शब्द प्रयोग कर दिया तो यहाँ इसके कहने का तात्पर्य कि वित्र संत ही होते हैं नहीं तो संत शब्द कैसे बोलते जैसे वो में है और जितने ज्ञान के गंथ है उनमें कहीं ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कई परमात्मा शब्द का प्रयोग कर देते हैं कहीं आत्मा शब्द का प्रयोग कर देते हैं अब चर्चा एक ही चल रही है उसी ब्रह्म की चर्चा चल रही है तो धर्म कहते कहते परमात्मा कह दिया ब्रह्म कहते कहते आत्मा कह दिया तो इसके माने ये नहीं कि तीनों अलग अलग हैं, वो एक की जगह में दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं इसके माने वो सामान्य रूप से तीनों ये कही है जो आत्मा श्री परमात्मा श्री ब्रह्म है इसलिए कह किसी नियम से अगर एक शब्द की जगह तो की जगह संत को नहीं जिस प्रकार से क्रोधकारी है क्षमाशील है दयालु है सदगुण संबंध है कोई संत तो भी है एक ही प्रकाश इस प्रकार से तो ये कहते हैं कि जाने से संतों अनंत समाना अनंत के माने परमात्मा अनंत एक यही है दो तीन अनंत नहीं है और पर वो परम परमात्मा परमात्मा के समान समझो संतों को परमात्मा के समान समझो मित्रों को परमात्मा के समान समझो जो परमात्मा का भगवान का भक्त है तो भगवान के को कोई अनादर थोड़े करेगा तो भगवान का अनादर नहीं करेगा उसे संतों का भी अनादर नहीं करना चाहिए मित्रों का भी अनादर नहीं करना चाहिए ये सब उनको भगवान के समानी उन्हीं की कोटि में समझे गुरु का भी अनादर नहीं करना चाहिए गुरु भी उसी कोटि में जैसे गुरु जैसे परमात्मा गुरु परमात्मा एक ही है ये स्मरण रखे पाप व्यवहार काल में ये ध्यान रखे इस प्राप्त तो जान स्वंध अन समाना इंद्र तुल सम्भव सूर्य विशाला अब बताते हैं कि देखो किसी का विनाश करने के लिए बड़े बड़े यास जैसे इंद्र पुलिस इंद्र का वज्र है वो भी शक्तिशाली है और और, और, और यमराज का भी दंड बड़ा शक्तिशाली है उससे भी नहीं बचते है लोग वो भी बड़ा भयंकर है और हरिचक्र करा और भगवान नारायण का जो चक्र है वो भी बड़ा कराल है उससे लोग बच नहीं सकते जो हैं, हैं। ये बड़े ही, हैं। करने में इनको कोई ऐसा हो जो इन अस्त्रो से भी न मारे मरे तो फिर कैसे मरेगा तो कहते ही अगर वो विप्रद्रोह करता है तो उस ग्रोह की अग्नि में उजल जाए भी है। भी वो, इन से भी ज़्यादा है, विनाशकारी से से, से, ऐसे कहते हैं, इसलिए गुरु द्रोह नहीं करना चाहिए ये कोटि के साथ करके कोई तो व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र में विकास नहीं कर सकता बल्कि वो पता नहीं उसको होगा अंधकार में पड़ेगा अशुभ कर्मो में, में पड़ेगा तो वित्त जो पावक सोज रही ये सिद्धांत शंकर ने बताया तो कहते हैं अस विवेक राखो मनमाही बस इस विवेक को तुम तो अपने मन में रखना मैंने इसको बराबर याद रखना मैंने ऐसी गलती दो दोबारा नहीं करना गुरु का अपमान न करना दिपरों का अपमान मत करना संतों का अपमान मत करना इस बात को बराबर ध्यान में रखो और तुम कहा जड़ दुर्लभ रखना ही बस इतनी बात हो तो फिर में तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं मन संतुल् में प्राप्त हो जाएगा की भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी जो कुछ चाहते हो तुम वो सब प्राप्त हो जाएगी अंत में शंकर जी ने एक आगे एक बात और वो तुमसे कहते हैं कि ये आशी एक आशीर्वाद के बाद वगदान हमारा और है वो भी तुम्हें अप्रतिहती गति हुई है तोरी तुम्हारी गति अप्रतिहती होगी प्रतिहत मे अवरोध पड़े अप्रतिहत मन अवरोध न पड़े यही नहीं जमीनी हो तो मैं प्रिय हो गई तुम जहाँ कहीं जिन लोगों में जाना चाहो वहां तुमको कोई रोक नहीं सकता तुम चले जाओ कि भगवान नारायण हाँ ने जब अपना हाथ बढ़ाए भगवान राम ने जब अपना हाथ बढ़ाया तो कहां भागे और तो भागे तो कहाँ भागे सप्ताह जहाँ लगे वहाँ तक घरे चले गए रोटी नहीं देते कहीं रुकावटी नहीं थी उनकी वहां तक जा सकते तो वहां तक ही चले गए तो शंकर जी का जो बरदानी था इसलिए चले गए तो पहले जो घटनाएं बताई उन्होंने उनका सबका कारण यहाँ बता रहे हैं आकर के कैसे इनको को यहां तक तो तक ब्रह्मलोक तक पहुंच गए वहां तक नहीं किसी ने वो काम शंकर जी के के अब भी है कहते हैं है कि सुन, सुन से वो हर से गुरु एवं मस्ती शंकर जी की जब बात सुनी तो वचन हर से गुरु गुरु जो है प्रसन्न वो दिप्रदेव जिन्होंने शंकर जी से प्रार्थना की थी उनको संतोष हो गया कि हाँ शंकर जी ने अबरदान दे दिया इसको अब इसका कल्याण हो जाएगा तो वो प्रसन्न होगा एवं मस्तिष्क शुद्ध से कहा ऐसा योग है जैसा शंकर जी ने कह दिया ऐसा योग आपको निश्चिंत है तो मोहि प्रबोधि का योग्रह असम चरोगी और वो दिप्रो अपने हृदय में भगवान के चरणों को रखते हुए भगवान से भक्ति मांगी थी उसने तो वो भक्ति भी नि पर भगत देवी प्रभु ये कहा तो वो भक्ति भी इनको पास हो गए थे बस उसी भक्ति को हृदय में धारण किए हुए और तो को समझा दिया कर उत्तरे से